राम, राम, राम। वर्ण नामर्थस नाम रसनाम छन् मामफी मंगला नाम चकर्ता देहतनया पदपुंडरीकौरसौरभ सृतोगी चित्त हंतमनिषं मुनिहंस्यम सनमानि परीपी परापुण्य दूरवादल्युति तरुणाज नेत्र हे मां बरंबर विभूषण भूषितांगं कंदर्पकोटिकम किशोरमूति ूर्ति मनोरथ भुआ भज जानकश यघुनाथ तत्र त्र तस्कांजलि स्पवारि परिपूर्ण लोचन महारुतिमत राक्ष गंगा तरंगरमणी जटा गौरी निरंतर गौरीर विभूषितमभाग नारायण मदापहारम प्रियमन मदाप पुरपतिं भज विश्व सच्चिदनंदय विश्वात्पत्यादि मेंशाय श्रीकृष्णा वयम जा मांडवी उर्मिला श्रुति की रती बरबा चारि सुअन चारि उ तुलसी करत प्रणाम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवैर विमल यश जो दायक फलचा तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गू शराम पे हनुमत हो सदा सुधिदीन की सहज दया के धाम जनन जनक राजेश प्रभु श्री सीताराम श्री सी सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, जय देव भगवान की जय संतन की जय स भक्तन की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे संतजन वंदनीय विद्वजन भगवत चरण कमला अनुरागी श्रद्धा श्रद्धामयी माताओ श्रीधाम वृंदावन के भव्य भाव भरे दिव्य वातावरण में इस आश्रम के उस आध्यात्मिक वातावरण में कथा श्री हनुमान जी महाराज की अकारण करुणा के कारण प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले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 Jai Jai Jai Sri A Ram. Jai Jai Jai Sri A Ram. Jai Jai Jai Sri A Ram. Jai Jai Jai Sri A Ram.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 मंगल भवन अमंगल मंगलारी मंगल भवन अमंगल मंगलवारत जे जपत पुरानी उमा सहत जे जपत, सहत जपत जिन कर नाम लेत जग माही जिन कर नाम ले जब मही सकल अमंगल मूल न सकल अमंगल मूल न करतल होई पदा रथ चारी करतल हई पदा तो रथ चार सी राम कहु काम जय श्रिया राम जय श राम जय जय श राम जय शिया जय जय श राम जय श जय जय श जय श जय जय श जय श जय जय श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 श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की जय जय जय श्री राधे जय कहा बखानी लीला लीला बिला सोई स्वच्छता करई मल हानि शेखर कलिपावनावतार श्री सीता राम चरणाम्बु चंचरी भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं भगवान श्री राघवेंद्र की सगुण लीला श्री रामचरितमानस सरोवर के जल की स्वच्छता है और इस जल में जो साधक मन शरीर से अवगाहन करेगा उसे अवश्य जीवन की पवित्रता प्राप्त होगी इसी आधार पर इस बार मानस के कुछ प्रसंगों की चर्चा मानस के ही द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के आधार पर हम लोगों ने भगवत कृपा से श्रवण की प्रसंग यह है श्री भरत गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव <coughs> मुझे यह पद नहीं चाहिए पद तो चाहिए पर यह पद नहीं चाहिए देखे बिनु रघुनाथ पद जिए जियनी न जा मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूँ गुरुदेव राज्य पद नहीं चाहिए राम जी के पद कमल चाहिए गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए प्रतनिक परीक्षा लेने की दृष्टि से पूछने लगे कि अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती बिठाऊं सिंहासन पर तो नहीं बैठोगे श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव तब तो मुझे बैठना होगा क्योंकि गुरोर आज्ञा गरी ऐसी है गुरुदेव की आज्ञा में विचार करके अवहेलना करना अपराध है बिना विचार के ही स्वीकार कर लेना चाहिए तब तो बैठोगे ना सिंहासन पर गुरुजी ने पूछा भरत जी ने कहा कि आप जबरदस्ती बिठाएंगे तो बैठूंगा नहीं मुझे बैठना पड़ेगा किंतु परिणाम बुरा होगा मोहिराज हठी मोही जबही सा रसातल जा गुरुदेव अगर मुझे आप राज्य पद पर बिठा देंगे तो यह पृथ्वी रसातल को चली जाएगी गुरुदेव ने कहा भर इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष हिरण कश्यप का राज्य रहा पृथ्वी रसातल को नहीं गई रावण कुंभकर्ण का राज्य रहा पृथ्वी रसातल को नहीं गई और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी यह तर्क मेरी समझ में तो नहीं आता पर श्री भरत जी ने अद्भुत उत्तर दिया गुरुदेव हिरण्यक्षरण कश्यप का अत्याचार पृथ्वी सहन कर सकती है पृथ्वी माता जानती कि राक्षस रावण कुंभकर्ण का भी अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेंगी क्योंकि वे जानती हैं कि राक्षस हैं किंतु गुरुदेव हिरण्या क्षरण कश्यप रावण और कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी वह तो रसातल को चली ही जाएगी यह है श्री भरत भरत जी कहते हैं कि हमें राज्य पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी इस उदात्त चरित्र का श्रवण करके आज की परिस्थिति में कल्पना कीजिए श्री भरत कहते हैं कि हमें राज्य पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी और आज का आदमी कहता है कि अगर हमें पद पर नहीं बिठाओगे तो देश रसातल को चला जाएगा इसको रसातल में जाने से बचाना है तो हमें बिठाओ और भरत जी कहते हैं रसा रसातल जाई ही तब ही। अच्छा एक बात कहूं इस प्रसंग के संदर्भ में ही मुझे वह बात याद आई जब श्री राम जी सुग्रीव जी से मिले तो सुग्रीव जी ने कहा कि महाराज मुझ में और मेरे बड़े भाई बाली में बहुत प्रेम था मैं का बेटा माया भी आया आधी रात को उसने ललकारा बाली कैसे सहन कर लेता बाली उसके पीछे और मैं बाली के प्रेम के कारण भाई के रक्षा की दृष्टि से गया बाली ने मुझसे कहा कि पंद्रह दिन तक प्रतीक्षा करना नहीं आऊं तो मरा समझना मैं एक महीने तक रहा उसके बाद बड़ी प्रबल रक्त की धारा निकली मैंने समझा कि मायावी ने बाली को मार दिया और मुझे आकर मारेगा तो शिला के द्वार पर गुफा के द्वार पर शिला लगाकर लौट आया और यहां मंत्रियों ने देखा कि सिंहासन खाली है तो मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया दीने मोह राज बरियाई शब्द पर ध्यान देना जबरदस्ती बिठा दिया श्री लक्ष्मण हंसने लगे राम जी ने कहा इसमें हंसने की क्या बात है लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सुग्रीव जी की बात पर हंसी आ रही है यह कह रहे हैं कि मेरी तो इच्छा थी नहीं पर लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया दीन व मोहि राज बरी आई पद पर जबरदस्ती बिठा दिया भगवान ने कहा तो ऐसी परिस्थिति रही होगी इसमें हंसने की क्या बात है लक्ष्मण जी ने कहा कि तो प्रभु ये जितने सत्ता लोलुप होते हैं ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी तो इच्छा थी नहीं अब लोगों ने जबरदस्ती बिठा दिया तो जनादेश है क्या करना लोगों ने कहा तो बैठ गए भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारी तो व्यंग करने की आदत है अरे उस विचारी की मजबूरी समझो अब चार लोगों ने जबरदस्ती बिठाया तो करता क्या बैठना पड़ा होगा उसे लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मन में अगर पद की वासना ना हो तो कोई किसी को पद पर जबरदस्ती नहीं बिठा सकता का क्यों नहीं बिठा सकता तब तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अगर जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर बिठा पाता तो भरत भैया को अयोध्या के सिंहासन पर न बिठा दिया लोगों ने गुरुजी कहते रहे माताएँ कहती रहीं पूरी प्रजा कहती रही और जब भरत जी का नाम आया तो राम जी के नेत्र सजल हो गए लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो भय न भुवन भरत सम भाई अजय अच्छा गुरु जी ने कहा एक बात बताओ क्या अगर राज्य पद पर बिठाई दें तो गड़बड़ी क्या होगी भरत जी ने कहा गुरुदेव ग्रह ग्रहित पुनी बात बस कही पुनी बीची मार किसी के ग्रह प्रतिकूल हो और फिर बात बस बात बस माने बौरा जाना पगला जाना और फिर उसको बीची काट ले और फिर उसे मदिरा पिलाओ फिर किसी वैद्य के पास ले जाओ अब इसका इलाज करो पियाई ये बारुनी कौन उपचार? अब कैसी अद्भुत बात कही समय प्रतिकूल हो ग्रह प्रतिकूल हो गए हो और वो पगला भी गया हो दिमाग से पागल हो ग्रह प्रतिकूल हो बिच्छू काट ले अब मदिरा पिला दो फिर किसी वैद्य को दिखाओ कि इलाज करो क्या करेगा इलाज किस किस चीज का इलाज करेगा अब ये बात तो बड़ी अटपटी लगती है क्या क्या उदाहरण दिए गए पर ये सब घटनाएं अयोध्या में घटी हैं, ग्रह गृहित सरस्वती जी आई तो लगता है कि अयोध्या के ग्रह प्रतिकूल हो गए हर सिृदय दशरथ पुर पू आई जनुग्रह जनुग्रह जनु ग्रह दशा दुसह दुख दाई जनुग्रह दशा दुश दुखदाई है ग्रह ग्रहित और ग्रह का नाम भी लिखा है अवध साढ़ साती तब बोली साढ़ साती साढ़े साती शनि की दशा ग्रह ग्रहित अच्छा बात बस क्या बौरा जाना महाराज दशरथ का निधन हुआ तो कौशल गति सुनी भा सब लोक सोक बस बौरा और बीची मारना क्या है राम जी का बनगमन नगर व्याप गई बात सुती थी सुवत चढ़ी जन सब तन बीची और तेई पिया बारूनी क्या सबते कठिन राज राजमद भाई पर एक आपत्ति है राम जी का वनगमन पहले हुआ है दशरथ जी का निधन बाद में पर यहां कहा गया बात बस उसके बाद बीछी मार तो यह व्यतिक्रम क्यों है का व्यतिक्रम नहीं है भरत जी को इसी तरह से समाचार मिला है उन्हें पिता के निधन का समाचार पहले मिला है और राम जी के गमन का समाचार बाद में मिला है अच्छा लेकिन एक निवेदन और मैं इसमें कहूं केवल सच बोल देना ही काफी नहीं है सच को बोलने का ढंग भी आना चाहिए मेरे परिचय में है एक वे बराबर कहते हैं हमें झूठ से बहुत नफरत सत्य बोलो सत्य बोलो और हम तो सत्य कहते हैं सत्य ये बात सही है वो बिल्कुल सत्य कहते हैं पर सत्य ऐसे कहना चाहिए जैसे सत्य ना हो शास्त्र हो गया हो देखो भाई बोलने का ढंग कोई भरत जी से सीखे भरत जी क्या करते गुरु जी ने कहा तो तुरंत बोले गुरुदेव आप तो ठीक कह रहे हैं बड़े का सम्मान रखना उसकी बात का खंडन नहीं करना फिर अपनी ओर से निवेदन करना एक सज्जन कहते कहता तो है वो भले की लेकिन बुरी तरह भले की बात भी बुरी तरह कहनी चाहिए क्या एक सज्जन कह रहे थे सत्य तो कड़वा होता है बुरा लगता ही है सच तो कड़वा होता अरे हमने कहा सच कड़वा नहीं होता हम अपनी कड़वाहट सच में मिला देते हैं अभिमान की कड़वाहट सच में मिला देते हैं नम्रता पूर्वक सही बात कहिए कही प्रीत पूर्वक सही बात कहिए भरत जी पहले अपने वचन को किसी चीज में डुबोते हैं तब बोलते हैं अच्छा रोटी तो वही है रूख दे दो तो स्वाद नहीं आता घी लगा के दे दो तो आदमी आराम से ग्रहण कर लेता है होम्योपैथी वाले औषधि को भी मधुरिमा से युक्त कर देते हैं तो अपनी बात को ऐसे ढंग से कहना चाहिए पहले डुबा लो किसी चीज में किसमें डुबाए तुलसीदास तो जी कहते हैं भरत जी भी डुबाते हैं अपनी बात किसी चीज में किसमें भरत कमल कर जोर धर्म धुरंधर धीर धरी बचन अमी जनु बोरी देत उचित उत्तर सब श्री भरत से गुरुदेव ने कहा क्या चाहते हो भरत जी बोले बस एक ही इच्छा है प्रात काल प्रातः काल प्रातः प्रातः काल चल प्रभु पाई प्रत का चल का चले हम चल हँ चल हँ कही भु पाए प्रात चली हूँ एक ही इच्छा है सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे बस बस एक अद्भुत बात है भरत जी ने निर्णय किया सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे तो भरत प्राण प्रिय भे सभी के श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए सिख तुम्हारे हो गए तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए तुम हमारे हो, हो गए और हम तुम्हारे जब ये दिल दुनिया का था, था जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए दुश्मन मजरो जब ये दिल दुनिया का था हजारों दुश्मन हजारों बन गए दुश्मन हजारों बन हजार अब ये दिल आ, तुमको दिया हर दिल प्यारे हो, अब अब प्यारे हो गए अब ये दिल तुमको दिया हर दिल के प्यारे हो गये हम ये अब, अब, अब भगवान की पूज श्री स्वामी जी महाराज की जय भगवान की कृपा से महाराज श्री के पावन सानिध्य में हम लोग यह भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं श्री भरत जी ने निर्णय किया कि गुरुदेव अगर आप आज्ञा दें तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि मैं भगवान के दर्शन के लिए सवेरे सवेरे प्रस्थान करूं वन के लिए गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए सब प्रेम करने लगे एक ही साधे सब साधे जो भगवान को चाहते हैं उन्हें सब चाहते हैं भगवान से मन लग जाए अच्छा और मन लगाने योग्य है ही भगवान हमारे मन को पकड़कर भगवान ही रख सकते हैं और नहीं तो हम किससे से लगाएं? मन एक कवि ने तो कहा कि विडंबना यही है मोहब्बत किससे की जाए कोई काबिल नहीं मिलता किससे प्रेम करें कोई प्रेम का अधिकारी नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता मोहब्बत किससे की जाए कोई काबिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता किसी से दिल नहीं मिलता यह विडंबना है इसलिए दुई की तन मन धन तन धन सारा संसार चाहता है दुई की सब चाह बीनीत करें को गाहक ना इकले मन को यही चतुरा नर चेत चलो मन देत चलो मन मोहन को श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं राम जी के दर्शन के लिए जाऊंगा सभी ने कहा कि यह तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव बड़ा अच्छा प्रस्ताव पर कठिनाई दूसरी थी अब घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं सभी कहेंगे कहते हम भी चलेंगे राम जी के दर्शन के लिए हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे हम भी चलेंगे फिर राम जी से मिलने की सोचो और युवक कहते थे घर में आग लगाओ जरोपति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई संपत्ति सदन सुख सब में आग लगे जो भगवान के मार्ग में बाधा बने हम सब छोड़ने के लिए तैयार सब में आग लगाने के लिए तैयार अच्छा कई लोग कहते भी हैं कि ये बात ठीक है स्वयं कबीरदास जी का दोहा है कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ जो घर फूके आपना चले हमारे साथ बाढ़ में जाए घर आग लगाओ और वृद्ध कहते थे कि नहीं नहीं घर का इंतजाम पहले और युवक कहते थे घर छोड़ो भगवान के पास चलो और ये घर में आग और लगाओ ताकि लौटने का भी झंझट ना रहे भगवान के पास अब मतभेद हुआ तो समाधान के लिए भरत जी के पास आए वृद्ध और युवकों में मतभेद प्राय हो जाता है हालांकि इनका मत अगर परस्पर मिल जाए तो कल्याण हो जाए एक गांव में लगी आग सभी गए भाग दो जलने के लिए मजबूर थे एक अंधा एक लंगड़ा लंगड़े को आग दिखती थी पर वो भाग नहीं सकता था और अंधा भाग सकता था तो उसे आग दिखती नहीं थी वो उधर ही भागता था जिधर आग लगी हुई थी तो लंगड़े ने आवाज लगाई अंधे से कहा कि अपने कंधे पर बैठा लो आंख हमारी पाव तुम्हारे दोनों आग से बच जाएंगे और अंधे ने लंगड़े का कहना मान लिया अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया दोनों आग से बच गए यह कहानी है पर वर्तमान संदर्भ में बड़ा उपयोगी संदेश देने वाली यह कहानी है आज भी चारों तरफ अशांति की ईर्षा की कलह की आग लगी हुई है और इस आग में सब समाज जल रहा है पर दो जलने के लिए विशेष रूप से मजबूर हैं, उनके कारण समाज जल रहा है दो कौन एक अंधा और एक लंगड़ा अंधा कौन और लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा बूढ़े के पास अनुभव की आंखें तो हैं, होश की आंखें तो हैं, पर उत्साह या जोश के चरण नहीं है और आज की जवानी के पास उत्साह के चरण तो है पर अनुभव की आंखें नहीं है इसलिए बड़ी तेजी से आज की जवानी भाग रही है पर उधर ही भाग रही है जिधर आग लगी है अजब वृद्ध देख पा रहा है पर विचारा उसकी चलती नहीं है बूढ़े की चलती नहीं है क्या करें तो बच्चे कैसे अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले अनुभव की आंखें वृद्ध की हों उत्साह के चरण अगर युवक के हों तो आज भी समाज इस शांति की आग से बच सकता है पर अयोध्या में भगवान के घर तक में यह कल है वृद्धों का और युवकों का वृद्ध कहते घर देखो युवक कहते थे घर भाड़ में जाए हम तो राम जी से मिलने जाएंगे भरत जी के पास आए भरत जी ने दोनों की बात सुनी तो एक ही बात कही घर की व्यवस्था पहले होगी राम जी से मिलने बाद में चलेंगे घर पहले देखो भगवान को बाद में अब यह बड़ी अटपटी बात है और यह भरत जी कह रहे हैं तो युवकों ने कहा कि हमें आश्चर्य हम तो आपके कारण प्रभावित हुए थे कि आपके साथ भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे आप भगवान के लिए इतनी महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे पर आप ही कह रहे हो कि घर पहले देखो भगवान से मिलने बाद में चलो भरत जी क्या आप राम जी के लिए इतना भी नहीं छोड़ सकते त्याग नहीं कर सकते भरत जी बोले त्याग कर सकता हूं लेकिन लेकिन क्या का व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का तो त्याग करेगा मैं घर छोड़ दूं मैं नगर छोड़ दूं लेकिन अयोध्या अपनी हो तब तो छोड़ दूं संपत्ति सब रघुपति के आई जो भी नत जो चलो कब अच्छा त्यागें जरूर जरूर त्यागें घर भरत जी ने कहा जरूर छोड़ें लेकिन पहले यह पता लगा लें कि अपना है का क्या मतलब कहा कि हम उसका त्याग कर रहे हैं जो अपना है ही नहीं तो फिर ये जो संतों ने कहा कबीर जी कहते हैं जो घर फूके आपना इसका अर्थ है कि अपना ही फूंकना किसी दूसरे का मत फूक देना तो अपना फूंक देने का अर्थ है कि अपना हो तो फूंकना तो फूंकने का अर्थ है ये अपना फूंक देव अपना मानना फूंक देव भगवान का है तो छोड़ने की जरूरत क्या है और जो अपना है ही नहीं उसका त्याग करे एक बार श्रीमद् भागवत की कथा किसी विद्वान व्यास महानुभाव के द्वारा हो रही थी तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव था तो उसमें तो ऐसे होता ही नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सभी नाचने लगे कूदने लगे तो कुछ लोग मंच के ऊपर भी आ गए तो एक आदमी तो बड़े उत्साह से मंच के ऊपर जाके नाचने लगा और नाचता तब तक तो ठीक वो रुपये लुटाने लगा सौ पाँच सौ हजार जो आय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की लोगों ने कहा कि हे भगवान कथा का चमत्कार तो देखो ये महान लोभी कंजूस कृपण आदमी और कैसे ढंग से रुपया लूटा रहा है किसी ने कहा क्या कलयुग चला गया ये ऐसा बदल गया दूसरे का आश्चर्य ये तो कभी चवन्नी खर्च नहीं करता था और रुपए लुटा रहा जय कन्हैया लाल की किसी का गौर से तो देखो दूसरा बोला गौर से क्या देखो जरा देखो वो आदमी कर क्या रहा था श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा उठा के जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल, लाल तो ऐसा तो त्यागी कोई भी हो सकता है जो अपना है ही नहीं जो अपना नहीं है उसे ले जाओ चिंता मत करो तो ले जाओ जाओ ले जाओ अरे भाई अगर कोई झोपड़ी बनाकर कुछ दिन रहे उसमें आग लगावे तो लोग कहेंगे बड़ा त्यागी है उसने अपने रहने की झोपड़ी फूंक दी यह तो ठीक पर कोई